शांति शांति हम वेद विज्ञान के प्रसंग में वेदोक्त धर्म की चर्चा कर रहे हैं स्वाभाविक है वेद क्योंकि धर्म ग्रंथ है धर्म जीवन जीने की पद्धति का नाम है तो वेद हमें वो कैसा जीवन जीने के लिए कहता है ये स्वाभाविक है कि हम उसमें खोजें और उसे प्राप्त करें उस प्रसंग में एक मंत्र उद्धृत किया जाता है बड़ा प्रसिद्ध है ओम द्रिते दृँह मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षन्ताम मित्र से चक्षुषा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्र से चक्षुषा समीक्षा इस पर हमने विचार करते हुए इसके जो शब्दों के अर्थ हैं उनकी चर्चा की और हमने देखा कि मंत्र में जो कहा है कि हे परमेश्वर मुझे दृढ़ बना कहाँ पर दृढ़ बना कहता है कि मित्रस्य मां सर्वाणि भूतानि भूतानी मित्रस्य चक्षुषा अर्थात जो भूत हैं प्राणी मात्र हैं वो मुझे मित्र के भाव से देखें सर्वाणि भूतानि समीक्षणता मित्रस्य मां चक्षुषा आगे कहा सर्वाणी भूतानी समीक्षे मित्र चक्षुषा मैं मित्र के भाव से सबको देखूं और परिणाम मित्र चक्षुषा समीक्षा महे हम सब मिलकर परस्पर एक दूसरे के अंदर मित्रता का भाव रखें मित्रता के भाव से रहें मित्र जो शब्द है संस्कृत में व्यापक है और लोक व्यवहार में भी बहुत सार्थक है उपयोगी है प्रचलित है इसका अपना महत्व है हमारा कोई संबंध जब काम नहीं आता तो हमारा मैत्री संबंध सबसे अधिक काम आता है मैंने कल चर्चा करते हुए आपसे निवेदन किया था कि मित्रता में जो संबंध है वो बड़ा सहज हो जाता है प्राकृतिक होता है वहाँ का बड़ा का छोटे का धनी का निर्धन का कोई भेद नहीं है दोनों का जो स्तर है मानसिक स्तर है वो एक जैसा होता है इसलिए बच्चे जो हैं वो बूढ़ों के साथ बहुत अच्छे रहते हैं उनको रहना उनके साथ अच्छा लगता है बूढ़ों को भी बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता है बूढ़े उस मानसिकता को अपना लेते हैं और उन दोनों का जो स्तर है वो एक होता है एक बन जाता है बूढ़ा अपने को बच्चे के स्तर पर जीना उसे अच्छा लगता है और वो उसकी प्रसन्नता के लिए उसके स्तर पर जीता है जबकि युवा के साथ ऐसा नहीं युवा जो है अपने बड़प्पन को नहीं हटा सकता अपने बड़प्पन को उतार नहीं सकता वो नीचे नहीं जा सकता इसलिए हमें जब किसी चीज़ को किसी के साथ बांटना होता है तो हमें जो ऊंचे है उसको थोड़ा नीचे आकर बताना पड़ता है नीचे वाले को ऊंचा उठाना पड़ता है इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है वैदिक साहित्य में कि दधीची के पास बहुत ज्ञान था और वो ज्ञान उन्होंने इंद्र से प्राप्त किया था लेकिन इंद्र की इच्छा थी कि वो ज्ञान किसी को न दिया जाए अभिप्राय वहां पात्रता की है जो ज्ञान है जो अमृत है उसको समझने जानने की योग्यता वैदिक साहित्य में दो देवता हैं अश्विनव जो अश्विनव थे उनको पता था कि दध्यंग ऋषि के पास मधु विद्या है और इस मधु विद्या को अश्विनऊ प्राप्त करना चाहते थे अश्विनव मिलकर के दध्यंग ऋषि के पास गए और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हमें ये उपदेश दो और ये विद्या ये ज्ञान हमें प्राप्त कराओ इंद्र का आदेश था कि किसी को न दिया जाए तो दध्यंग ऋषि ने कहा कि यदि मैं तुमको उपदेश देता हूँ तो इंद्र मुझसे नाराज़ हो जाएगा और वो मुझे मेरी हत्या कर देगा अश्विनों ने कहा ठीक है उसका एक उपाय करते हैं और वो उपाय ये करते हैं कि अभी तो हम आपका सिर काट के छिपा कर रख देते हैं और आपको घोड़े का सिर लगा देते हैं आप ऐसा करना कि उस सिर से हमको उपदेश दे देना और इंद्र कोई प्रतिक्रिया करेगा तो क्या पर, क्या अंतर पड़ता है हम आपको ठीक कर देंगे और दध्यंग ऋषि ने घोड़े के सिर से अश्विनों को मधु विद्या का उपदेश दिया वो उपदेश जब उन्होंने पा लिया इंद्र को पता लगा तो इंद्र ने दध्यंग ऋषि का घोड़े का जो सिर था वो काट दिया अश्विनों ने जो उनका पुराना सिर था वो उसके स्थान पर लगा दिया और दध्यंग ऋषि जैसे थे वैसे हो गए सामान्य रूप से यह कथानक बड़ा अटपटा लगता है मनुष्य पर कैसे तो घोड़े का सिर लगेगा और घोड़े के सिर से कैसे उपदेश देगा कैसे घोड़े का सिर हटाकर दूसरा लगाएंगे लेकिन इसके अंदर जो छिपी हुई बात है यदि आप उस पर विचार करेंगे तो ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये क्या है आचार्य और शिष्य के बीच की जो परिस्थिति है उसका चित्रण है जब अध्यापक बालक को कुछ सिखाना चाहता है तो आचार्य अपने स्तर पर रहकर बालक को नहीं सिखा सकता और बालक की यह योग्यता नहीं होती कि वो उसके स्तर पर आकर सीख सके जब हमारे पास विकल्प ही नहीं है तो हमें ही नीचे आना पड़े। और अध्यापक जो है अपने को नीचे स्तर पर लाकर बालक के बराबर के स्तर पर लाकर बालक को शिक्षा देता है विद्या देता है ज्ञान देता है और धीरे धीरे जैसे जैसे बालक का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अध्यापक भी उसको और ऊंचे स्तर की शिक्षा देता जाता है और अंत में वो अपने सामान्य स्तर पर आ जाता है और उससे उसको शिक्षा देता है और देता ही नहीं है उसे इतना योग्य बना देता है कि वो स्वयं शिक्षा देने लगे तो यहाँ पर दध्यंग ऋषि का जो सिर है वो घोड़े का बनना इसका अभिप्राय यह है कि हमारे स्तर को हम नीचे ले जाएं और जिसको वो चीज़ हमें सिखानी है उसके स्तर तक ले जाएं। और जब वो चीज़ सीख जाएगी तो दोनों का स्तर बढ़ जाएगा तो फिर वही जो सिर पुराना है वो काम आने लगेगा यही दध्यंग ऋषि का अभिप्राय है तो ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है ये प्रेम के बिना उसके साथ मैत्री भाव के बिना काम नहीं आ सकता हम जब किसी के प्रति स्नेह की दृष्टि रखते हैं तो हम उसको सहन करते हैं। और सहन करने के लिए हमारे पास संवेदना चाहिए हमारे एक आचार्य होते थे वो अनुशासन के बड़े प्रिय थे इसलिए कठोर अनुशासन उनका चलता था को छात्रों को बहुत दंड भी देते थे और इस कारण से छात्र पढ़ते भी थे और भयभीत भी रहते थे बहुत दिनों बाद एक बार प्रसंग ऐसा आया वो एक संस्था में पढ़ा रहे थे और बच्चे इधर उधर घूम रहे थे बातचीत कर रहे थे उछल कूद कर रहे थे एक उनके पुराने छात्र ने उनसे पूछा आचार्य जी जब हम आपसे पढ़ते थे तब तो आप बहुत कठोर अनुशासन रखते थे बड़ा कड़ा दंड देते थे थोड़ी भी उच्छृंखल आप सहन नहीं करते थे लेकिन आज मैं देखता हूँ कि ये बच्चे आपके सामने कुछ भी करते रहते हैं आप इन्हें कुछ नहीं कहते तब उन्होंने बड़े मार्मिक शब्दों में एक बात कही थी तब उन्होंने कहा शास्त्री जी तब हम पिता नहीं थे हमारे पिता बनने के बाद हमें ये समझ में आया कि बच्चों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना होता है बच्चों के प्रति हमारी क्या दृष्टि रहनी चाहिए इसलिए हमारे यहाँ कुल माना गया है गुरु का वंश माना गया है आचार्य का घर माना गया है आचार्य के बालक गर्भ में रहता है यत्रि उधरे भी भरती तम जातुम दृष्टुम अभिसंयंति देवा कहता है कि जो एक बालक पढ़ता है वो आचार्य के घर में कुल में गर्भ में है जैसे व्यक्ति अपने परिवार की अपने एक माँ अपने बच्चे की एक माँ गर्भिणी अपने गर्भ की रक्षा करती है ऐसे ही आचार्य जो है अपने शिष्यों की एक मित्र अपने मित्र की रक्षा करता है इस मैत्रीभाव इतना व्यापक है कि किसी भी संबंध में बहुत महत्व रखता है बड़े छोटे के संबंध में हम प्रायः प्रायः औपचारिकता से काम करते हैं। लेकिन यदि मैत्री संबंध आ जाता है तो उसमें से भय समाप्त हो जाता है उसमें स्नेह और सम्मान का भाव काम करता है ये मित्रता का भाव हमें एक दूसरे के लिए कितना एक संवेदनाओं के स्तर पर प्रेरित करता है एक बड़ा सुंदर उदाहरण है महाभारत का एक प्रसंग है दुर्योधन जब पांच गाँव की मांग करने के लिए दुर्योधन के पास श्री कृष्ण जी जाते हैं बातचीत होती है यद्यपि वो स्वीकार नहीं करता है और उसने घोषणा कर दी है सूच्यग्रम नहीं उदास्यामी बिना युद्धे न केशव हे श्री कृष्ण तू पांच राज्य गांव मांग रहा है राज्य के रूप में मैं सुई की नोक पर जितनी भूमि आती है वो भी मैं देने को तैयार नहीं हूं वो ले सकते हैं तो युद्ध से ले सकते हैं युद्ध करके ही मिल सकती है लेकिन उस वार्ता के संदर्भ में भोजन के समय दुर्योधन कहता है आप राजा हैं मेरे अतिथि हैं आप मेरे घर भोजन कीजिए तो श्री कृष्ण कहते हैं तेरे घर भोजन करने का कोई कारण ही नहीं है आदमी दो ही परिस्थितियों में भोजन करता है किसी संकट में विपत्ति के समय में जहां मिल जाए जो मिल जाए वहां वो खा लेता है उसके यहां खा लेता है उस समय वो ये नहीं देखता ये अच्छा है बुरा है मान है अपमान है उसे तो अपना जीवन बचाना है उस जीवन बचाने के लिए संकट की घड़ी में जो मिल गया जिसने दे दिया उससे काम चला लेता है लेकिन जो सहज है जिसके पास कोई संकट नहीं है वो किसी के यहाँ कब भोजन करता है वो कहते हैं वो तब होता है जब किसी से प्रेम हो किसी के साथ मित्रता हो कोई एक दूसरे से चाहने वाले हो, तब श्री कृष्ण ने एक बात कही है वहाँ संप्रीति भोज्यान्ना आपद भोज्यानी वा पुनः न तव संप्रिय से राजन नचीवा पद गता दुर्योधन तुमने भोजन के लिए हमसे कहा तो लेकिन भोजन दो ही परिस्थितियों में किया जाता है संप्रीति भोज्यन्नान जब एक दूसरे की कोई मित्रता हो संबंध हो निकटता हो प्रेम हो तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ भोजन करता है या आपद भोज यानी नहीं कोई यात्रा है कोई बीमारी है कोई दुर्घटना है कोई संकट है ऐसी परिस्थिति में जहाँ जो मिल जाए आदमी खा लेता है जो दे दे वो खा लेता है लेकिन आज न तो तुम्हारे से हमारा मैत्री संबंध है प्रेम संबंध है और नहीं हमें किसी विपत्ति की बात है हम किसी संकट में भी पड़े हुए नहीं है ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे यहां भोजन क्यों करें तब उन्होंने महात्मा विदुर के घर भोजन किया तो भोजन जो है वो हमारे मित्रता का परिचायक होता है हम जिससे जिसके साथ मित्रता करते हैं उसके साथ हमारा जो संबंध बनता है वो हम उसकी रक्षा करते हैं हम उसका सम्मान करते हैं हम उसकी सहायता करते हैं हम उसकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं हम उसकी कमियों को सहते हैं छिपाते हैं और संकट में आने पर उसके साथ खड़े होते उसका साथ देते हैं उसका समर्थन करते हैं इसलिए मित्रता एक ऐसा भाव है आप चेतन से कर सकते हो पेड़ों से कर सकते हो प्राणियों से कर सकते हो मनुष्यों से कर सकते हो औरत तो और जड़ वस्तुओं से भी कर सकते हो जब आप उनके प्रति सहज भाव रखते हो तब उनसे जो व्यवहार करते हो वो जो व्यवहार है वो निश्चित रूप से वही होगा जो उचित है और जो उचित व्यवहार है उसका ही दूसरा नाम धर्म है इसलिए मंत्र में कहा गया है मनुष्य को धार्मिक बनने के लिए मित्र बनना होगा हो ृथिवी शांतिरा प शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्वि देवा शांतिर्ब्रह शांति सर्व शांति शांतिर शांति शांति cha